शिविरार्थी महानुभाव ध्यान की विधि समाज में विभिन्न प्रकार की प्रचलित हैं किसी को कोई विधि अधिक अच्छी लगती है किसी को कोई जो भी विधि जिसको प्रिय लगती है उस विधि का भी धीरे धीरे अभ्यास करने पर कुछ दिनों के बाद में कुछ महीनों के बाद में कोई अधिक श्रद्धा भक्ति वाला है तो कुछ वर्षों के बाद में उसे उससे अरुचि होने लगती है एक प्रक्रिया सीखी प्रतिदिन वही या लगभग वैसी ही वैसी जब करते जाते हैं, तो अधिकांश साधकों को कुछ दिनों बाद महीनों बाद उसमें उतनी रुचि नहीं रहती कम हो जाती है विधि वही है व्यक्ति भी वही है और योगाभ्यास में ध्यान में रुचि भी है और रुचि अभी हटी नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान में वो एकाग्रता ध्यान से वो लाभ वो शांति उसे नहीं मिल पाती वैदिक संध्या की दृष्टि से देखें तो बच्चों को मंत्र याद करा दिए बड़ों ने कर लिए मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं प्रारंभ में वो भी अच्छा लगेगा वेद के मंत्र बोल रहा हूं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूं कुछ देर अन्य विषयों से हटकर के निकाला है मैंने ये जो कुछ अच्छी बातें वो कर रहा है अच्छा लगेगा उसको पर धीरे धीरे उसको उसमें रस आना कम हो जाएगा वो कुछ दिनों बाद यंत्र हो जाएगा तो उनको कहा जाता है कि मंत्रों को अर्थ सहित बोलना चाहिए अर्थ भी साथ में रहना चाहिए फिर वो अर्थ भी समझते हैं, उससे कुछ रुचि बनती है चलती है पर फिर कुछ समय बाद में वो अर्थ भी प्रतिदिन वही वही चलता रहता है अर्थ भी वो बदले क्या लगभग वही अर्थ वही गायत्री मंत्र का अर्थ चलता है कुछ दिनों बाद उसमें भी उसे अरुचि होती है फिर वो और कुछ प्रयास करता है पूछता है जो अन्य कारण है आलस्य अधिक भोजन सांसारिकता उनको तो हटा दीजिए ये मैं अच्छे साधक की बात कर रहा हूं ये बाधक कारण है तब तो अरुचि होगी ही लेकिन वो सब कुछ ठीक रख रहा है ऐसा अच्छा साधक है उसको भी ये प्रतीतियां होने लगती है तो ऐसा होता क्यों है उसमें दो दृष्टियों से आपके सामने बात रख रहा हूं पहला तो ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है कि जब तक हम प्रगति करते रहते हैं तब तक हमें प्रसन्नता उत्साह होता रहता है यदि हम उन्नति करते करते कहीं स्थिर हो गए हैं अधिक देर तक तो प्रसन्नता कम होती जाती है धीरे धीरे प्रसन्नता समाप्त हो जाएगी और आगे चल के वही स्थिति दुख का कारण भी बन सकती है लौकिक उदाहरण लें छोटा शिशु है अभी वो करवट भी नहीं बदल सकता और थोड़ा बड़ा हुआ उसने अपने आप करवट बदली माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं उसे भी अच्छा लगता है फिर अगला चरण आना है कि वो उठ के बैठ जाए स्वयं अगला चरण आना है बैठ के वो कभी खड़ा भी हो जाए यदि वो बच्चा करवट बदलने में समर्थ होने पर उतना ही रह जाए तो प्रारंभ में उस स्थिति के लिए प्रसन्नता हुई थी लेकिन धीरे धीरे प्रसन्नता नहीं होगी और बच्चा वैसा ही रहे स्वयं न बैठ सके तो वही स्थिति दुख कारण बन जाएगी इसी तरह पहली बार जब बच्चा खड़ा हुआ भले ही खड़ा होते वो गिर गया लेकिन उसने प्रयास किया और खड़ा हुआ माता पिता भी प्रसन्न होते हैं उसको भी अच्छा लगता है मैं खड़ा हुआ अपने आप लेकिन आगे यदि वो चल ना पाए अधिक देर खड़ा ना रह पाए महीना दो महीना साल दो साल वही स्थिति रहेगी उठे और गिर जाए स्थिति वही है तो अब वो प्रसन्नता का कारण नहीं रहती वो दुख चिंता का कारण बनती है कि ये इसकी आगे प्रगति नहीं हो रही है किसी बच्चे ने दुकान नहीं खोली पहले वो कमाता नहीं था वो भले ही सौ रुपए कमा के लाया है सब प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो आगे भी प्रतिदिन सौ ही रुपए कमाए तो प्रसन्नता कम हो जाएगी और आगे चिंता का विषय भी बन जाएगी कि ये अधिक नहीं कमा पा रहा है यही बात साधना में भी होती है ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि यदि हम उसी स्थिति में बने रहेंगे तो हमारी प्रसन्नता कम होगी ही ईश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ें और प्रसन्नता को उसने प्रगति के साथ में उन्नति के साथ में जोड़ रखा है यदि सब कुछ वैसा करते हुए भी अनेक बार रुचि नहीं हो रही है अच्छा नहीं लग रहा है तो समझना चाहिए कि कुछ अब हमें प्रगति करनी है कुछ और गहराई में जाना है केवल मंत्र पाठ कर रहे थे एक स्थिति थी प्रसन्नता थी अब उससे ऊपर जाना है अर्थ सहित करना है अर्थ के बाद में भी उसको अनुभव करते हुए भावना बनाते हुए करना है ये अगला स्तर है यदि साधना में ध्यान में हमें लगे रहना है तो लगातार कुछ ना कुछ प्रगति करनी ही होगी तो प्रसन्नता से चलते चले जाएंगे हर प्रगति पर हमें उत्साह प्रसन्नता अंदर प्रतीत होगी और हम लगे रहेंगे अब इसको थोड़ा दूसरे ढंग से देखिए जब हम उपासना कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं शरीर से आत्मा को पृथक देख रहे हैं आत्मा परमात्मा के बीच के संबंध को व्याप्य व्यापक संबंध को इत्यादि सब हम आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं लेकिन वो हमारा यदि ध्यान काल के लिए ही हो वहीं तक सीमित हो तो भी उसमें हमें रुचि नहीं होगी धीरे धीरे रुचि कम हो जाएगी क्योंकि उसमें नयापन अधिक दिनों हम नहीं ला सकते नहीं कर पाते यदि हम अपनी उपासना को अपने जीवन के साथ में जोड़ दें जीवन की घटनाओं के साथ में अपने कर्मों के साथ में अपने विचारों के साथ में तो प्रतिदिन उसमें भिन्नता होगी क्योंकि प्रतिदिन हम नए कर्म करते हैं तरह तरह से भिन्न व्यक्ति भिन्न परिस्थितियां भिन्न प्रसंग ऐसा ही विचारों के स्तर पर होता है उसके साथ हम तब जोड़ सकते हैं जब हम उपासना में भी अपने जीवन को जोड़ करके रखें तो वो उपासना हमारी जीवन में भी जुड़ी रहती है अधिक जुड़ी रहती है जो जीवन को अलग करके ध्यान संध्या करते हैं उपासना करते हैं उस अच्छी संध्या का भी प्रभाव जीवन पर पड़ता है किंतु अच्छी तरह संबंध यदि हम बना के रखेंगे तो वो जैसे हमारा जीवन प्रतिदिन का रुचिकर होता है भिन्न भिन्न उसी प्रकार से ये ध्यान उपासना भी आगे तक हमारे लिए नई और रुचिकर बनी रहेंगे उपासना में हम स्तुति करते हैं प्रार्थना करते हैं मन को सांसारिक विषयों से हटा के एकाग्र करते हैं स्तुति हम क्यों करते हैं परमात्मा के गुणों को स्मरण करते हैं यदि हम इस बात को केवल यूं ही देखें कि परमात्मा में बहुत गुण हैं इसलिए मैं उनका बखान कर रहा हूं तो परमात्मा को तो इन स्तुतियों की आवश्यकता नहीं है वो किसी चापलूस व्यक्ति की तरह भी नहीं है या चापलूस तो वो व्यक्ति होगा जिसकी प्रशंसा की जा रही है जिसे चापलूसी पसंद है ऐसा व्यक्ति परमात्मा नहीं जो चाहे कि लोग मेरी प्रशंसा करें ईश्वर ने वेद में आदेश दिया है कि तुम मेरी स्तुति करो लेकिन जिसे चापलूसी पसंद है ऐसा परमात्मा नहीं है क्योंकि उसमें कोई न्यूनता नहीं है यदि साधक यह सोचता है कि मैं परमात्मा की बहुत अच्छी प्रशंसा करूं बहुत अच्छी प्रशंसा करूं इससे वो मेरे पे कृपा करेगा तो ये प्रक्रिया ऐसी नहीं है हम उसकी स्तुति करें और वो हमारे पे कृपा करें ऐसा कभी नहीं होगा स्तुति का ये प्रयोजन नहीं है स्तुति का ये फल नहीं है स्तुति का फल महर्षि दयानंद ने लिखा व्यवहार में भी वैसा ही होता है स्तुति का फल है प्रीति जिसकी हम स्तुति करते हैं जिसके गुणों का बखान करते हैं उसके प्रति हमारी प्रीति होती है लगाव होता है उसे पाने की हम इच्छा करते हैं ये जितने भी विज्ञापन आते हैं आजकल उन सब में किसी वस्तु की प्रशंसा की जाती है वो स्तुति है वो लोगों को बार बार सुनाते हैं समाचार पत्रों में देते हैं अपना अपना गुण करते हैं गलत करते हैं अतिशयोक्ति करते हैं वो भिन्न बात है लेकिन मूल बात है उसकी स्तुति करते हैं लोगों के सामने और परिणाम क्या चाहते हैं और परिणाम क्या होता है उसको बार बार सुनते सुनते व्यक्ति के मन में वो बैठता है और वो उसे उपयोग करने की इच्छा करता है लेना चाहता है प्राप्त करना चाहता है बिल्कुल यही प्रक्रिया स्तुति में है हम परमात्मा की स्तुति इसलिए करते हैं ताकि उसके प्रति हमारी प्रीति बढ़े हम उसे पाना चाहें उसको पाने की इच्छा हमें अधिक अधिक बढ़ती जाए यह हम स्तुति करते रहेंगे दूसरा हम करते हैं प्रार्थना मुझे ये प्रदान कीजिए मुझे ये प्रदान कीजिए महर्षि दयानंद ने प्रार्थना के विषय में एक महत्वपूर्ण मूल सूत्र दिया कि प्रार्थना सदा पुरुषार्थ पूर्वक होती है बिना पुरुषार्थ के बिना अपनी मेहनत के प्रार्थना करते जाना कामना करते जाना वो निष्फल होगी जिस समय हम प्रार्थना करें उपासना में उस समय हमें अपना पुरुषार्थ उस विषय में याद आना चाहिए हम इंद्रियों की बलवत्ता की कामना कर रहे हैं इंद्रियां सशक्त रहें स्वस्थ रहें शरीर ठीक चलता रहे सबल रहे अब ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं एक तो जीवन को छोड़ के केवल वैसे ही प्रार्थना चलती रहे मुझे ये प्रदान कीजिए मुझे ये प्रदान कीजिए और एक साधक अपने पुरुषार्थ को साथ में जोड़ता है हे प्रभु मैंने अपने इन अवयवों के लिए ये ये पुरुषार्थ किया है मैं कर रहा हूं अब वो पुरुषार्थ कब करेगा इंद्रियों की बलवत्ता का स्वास्थ्य का पुरुषार्थ कब करेगा दिन में जीवन में कभी करेगा उसको स्मरण करते हुए उस दिन मैंने इन अवयवों के लिए क्या किया इनको स्वस्थ रखने के लिए इनको रुग्णता से बचाने के लिए इनके साथ उचित व्यवहार मैंने क्या किया है किया या नहीं किया यदि नहीं किया तो प्रार्थना के बात ही नहीं बनेगी निरर्थक प्रार्थना है नहीं तो आज मैंने क्या किया अब ये प्रतिदिन का जोड़े जुड़ेगा आज मैंने कुछ किया या नहीं किया यदि हमने कुछ नहीं किया उस दिन फिर भी एक सीमा तक मान सकते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं क्या सोच के कि अब मैं पुरुषार्थ करूंगा इस संकल्प के साथ भी प्रार्थना की जा सकती है जुड़ेगी प्रार्थ वो पुरुषार्थ से पुरुषार्थ करके प्रार्थना की और यदि पुरुषार्थ नहीं किया तब भी यदि प्रार्थना करनी है तो हम इतना तो फिर भी जोड़ना होगा कि मैं इस विषय में पुरुषार्थ करूंगा जो पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना कर रहा है उसे वो प्रतिदिन प्रार्थना करनी है इस उपासना में तो उसे प्रतिदिन अपने पुरुषार्थ को स्मरण करना होगा आज मैंने किया या नहीं किया यदि नहीं किया तो जब मैं उपासना में परमात्मा से प्रार्थना करूंगा तब क्या स्मरण करूंगा कि आज मैंने क्या किया यदि नहीं किया तो उसको खटके की बात तो उपासना में परमात्मा की निकटता में वो बात ना खटके मैं प्रार्थना कर सकूं इसलिए वो पुरुषार्थ करेगा कुछ ना कुछ और मान लीजिए पुरुषार्थ नहीं किया और भावी पुरुषार्थ मेहनत के संकल्प के साथ प्रार्थना कर ली ठीक है उपासना में तो कर ली अब फिर आगे के जीवन में अगली उपासना के बीच के काल में पुरुषार्थ नहीं किया फिर भूल गए सांसारिक कार्यों में लग गए इतने कार्य हैं इतनी व्यस्तताएं हैं समस्याएं हैं अब फिर वो उपासना में बैठेगा अब पुरुषार्थ के स्मरण पूर्वक तो प्रार्थना कर नहीं सकता किया ही नहीं है तो दूसरा विकल्प बचेगा कि भावी पुरुषार्थ के निश्चय के साथ प्रार्थना करें तो पिछली बार भी तो यह निश्चय किया था चलो एक बार और कर लिया कितनी बार ये लेंगे कितनी बार ये कहेंगे कि हे प्रभु मैं पुरुषार्थ करूंगा और प्रार्थना कर रहा है जागरूक साधक को वो स्थिति सहन नहीं होगी उसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा करेगा वो जैसे किसी अधिकारी के सामने हम कोई कार्य लेके जाएं, अपना वेतन बढ़ाना है कुछ करना है ये कार्य अपना अच्छा दिखाया तो हम से प्रार्थना करते मेरा वेतन बढ़ाइए एक विश्वास होता है एक अधिकार बनता है और कार्य नहीं किया और वैसे ही जा करके कार्य करते नहीं हैं जाके कह रहे हैं कि वेतन बढ़ाइए वेतन बढ़ाइए तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा तो दूसरा उपाय है कि मैं ऐसा करूंगा ये मेहनत करूंगा आप मेरा वेतन बढ़ा दीजिए और करे फिर भी कुछ नहीं तो प्रार्थना भी व्यर्थ है जब हम अपने पुरुषार्थ को प्रार्थना से जोड़ देते हैं और बिना पुरुषार्थ के जब फिर प्रार्थना करने लगते हैं तो प्रार्थना नहीं निकलेगी वही व्यर्थ हो जाएगी और साधक को यह अखरेगा कि यह तो फिर उपासना ही नहीं हुई प्रार्थना ही नहीं हुई मेरी मैं उसके पात्र ही नहीं रहा तो फिर प्रयत्न करेगा दिन में जो उपासना के समय प्रार्थना करनी है उसके विषय में वो प्रयत्न करेगा ही ये जीवन के साथ में प्रार्थना को जोड़ने की बात हुई अब ये प्रतिदिन के लिए नया होगा आज मैंने किया या नहीं किया करूंगा तो कब करूंगा ये सब जुड़ करके प्रार्थना चल रही है उपासना चल रही है और ये प्रतिदिन नवीनता होगी यही बात इंद्रियों की पवित्रता की है यही बात अघमर्षण की है व्यवहार में मैंने कैसा किया उसको जोड़ते हुए ये सारी बात की जाती है जो संकल्प उपासना में लिए थे कि आज मैं इस दोष से बचूंगा अघमर्षण के समय कोई दोष उठाया अपना मेरे को क्रोध अधिक आता है क्रोध में मैं दूसरों से अभद्र व्यवहार कर देता हूं और बाद में स्वयं लज्जित होता हूं अब मुझे क्रोध कम करना है द्वेश कम करना है जो भी उपासना में हमने विषय उठाया वो केवल वहीं के लिए तो था नहीं कि उपासना काल में हमने उसके उस दोष को अपने से हटा दिया सोच लिया विचार में जब व्यवहार में वो परिस्थिति आएगी वहां भी हमें उससे हटना है तभी अगली बार भी हम वहां पर बात कर सकते हैं नहीं तो फिर वही केवल काल्पनिक और वैचारिक रह जाएगा ध्यान के समय तो इनको हम इसलिए हटाते हैं कि ऐसे संस्कार हमारे पे पड़े हम कम से कम मानसिक स्तर पे तो वैसा करने लग जाएं और फिर हम शरीर से भी वैसा करने लगेंगे जैसे बहुत सारी बुराइयां या कहो अधिकांश बुराइयां पहले मन से होने लग जाती हैं मन में प्रारंभ हो जाएगा वो उस तरह का गलत सोचने लगेगा इच्छा मन में होने लग जाएगी ऐसा करूं ऐसा करूं चोरी करूं झूठ बोलूं और धीरे धीरे वहां बढ़ते बढ़ते उसके व्यवहार में भी आ जाएगी यही बात अच्छाई के लिए भी है मुझे इस दोष से दूर हटना है इसका प्रारंभ तो मन में ही होगा और ये हम ध्यान काल में कर रहे हैं उपासना काल में कर रहे हैं परमात्मा की सन्निधि में कर रहे हैं परमात्मा के गुणों की सहायता लेते हुए कर रहे हैं शांत स्थिति में कर रहे हैं एकाग्रता में कर रहे हैं वो तो गहरा संस्कार हम डाल रहे हैं यदि वो केवल उपासना काल तक ही रह जाए तो फिर तो उसकी कोई विशेष उपयोगिता नहीं है क्योंकि व्यवहार काल में फिर हम वैसा क्या वैसा करेंगे उपासना काल में जो संस्कार डाला था वैचारिक स्तर पर और एक उस व्यवहार में हमने कुछ गलत कर दिया तो यहां अच्छा प्रभाव डाला व्यवहार में गलत कर दिया उस व्यवहार वाला शरीर से जो हमने गलत कार्य कर दिया उसका संस्कार बड़ा प्रबल पड़ेगा तो जो उपासना में किया था उसका विशेष फल कुछ नहीं उक्षिण हो जाएगा क्योंकि व्यवहार काल में जब शरीर से हमने किया तो वहां मन से भी बहुत कुछ पहले सोच लिया है उसको करने के लिए अपने को पूरा अंदर से रंग लिया है तो अंदर के संस्कार भी हमने बड़े बना लिए हैं तो उपासना वाले जो अच्छे संस्कार थे अपने को उस दोष से अलग करके देखा था वो व्यर्थ प्राय हो जाएगा गंदगी अधिक फैला ली सफाई कम की तो साधक को फिर व्यवहार में करना ही पड़ेगा जिस दोष को उस दिन ध्यान के समय उभारा है हटाने के लिए क्षीण करने के लिए वो उसके मन में बना रहेगा दिन में भी मैंने उपासना में इस विषय का संकल्प लिया है इससे अपने को पृथक करके देखा है वो अंदर ही अंदर बना रहेगा उसके दुनिया को संसार को पता नहीं और ना किसी को कहने की आवश्यकता है यह ये अपनी अंतर यात्रा अपना आंतरिक आध्यात्मिक जीवन चलता रहेगा किसी साधक को बताना समझाना हो वहां तक थोड़ा बता दिया तो ठीक है नहीं तो अपना अपना चलता रहेगा आज कुछ संकल्प किया और अब दिन में भी सावधान रहते हुए करना है अगली बार फिर परमात्मा से हम सायकाल प्रार्थना में प्रार्थना करेंगे और दिन में जब हमने प्रयास किया तो अगली उपासना में वो प्रार्थना और ऊंची होगी और अगले उचले ऊंचे स्तर की होगी और यदि इस तरह हम ऊंचा स्तर बनाते जाएंगे तो हमारी रुचि उसमें बनी ही रहेगी और रुचि का प्रश्न ही नहीं उठता लेकिन यदि ध्यान काल में ही बस हम दोष को हटाने की सोच रहे हैं देश को हटाने की सोच रहे हैं बस वो ही स्तर बना हुआ है प्रारंभ में वो अच्छा लगेगा और आगे भी हम वहीं तक ही सीमित हैं तो अब हमने अपने को एक स्थिति में बना लिया है ऊंचा नहीं जा रहे हैं अब। व्यवहार से जोड़ दिया तो सतत प्रतिदिन कुछ ना कुछ उन्नति होगी नई घटना से हम बचेंगे कम प्रभावित होंगे इत्यादि एक दोष को ठीक कर लिया है तो दूसरे को उठा लेंगे एक नया काम हो गया नया पुरुषार्थ नई प्रगति हो गई एक स्थिति में बना रहना ये योग में विघ्न है व्यवहारिक उदाहरण तो मैंने आपके सामने रखे शास्त्रीय दृष्टि से योग दर्शन में योग के विघ्न बताए व्याधि यानी रोग स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन और अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व भूमि कहते हैं एक स्तर को एक स्टेज ये पहला स्तर ये एक पहली भूमि इससे ऊपर की भूमि ये उससे ऊपर की भूमि ये इस चरण ऊपर ऊपर ऊपर स्तर भूमि का प्राप्त न होना अलब्ध भूमिकत्व हम चाह रहे हैं कि वहां पर पहुंचे लेकिन पहुंच नहीं पा रहे नीचे ही हैं, वहीं पर ही जहां हैं, वो भूमि तो हमने प्राप्त की है कहीं ना कहीं तो हम हैं ही किसी ना किसी स्तर पे तो हम खड़े ही हैं वहां तो हैं, वो भूमि तो हमको लब्ध हो गई है लेकिन उससे ऊपर की भूमि हमें नहीं मिल रही है तो कोई कहे कि यह क्या विघ्न हुआ ठीक है जहां तक खड़े हैं वहां तक तो प्रगति कर ली है हमने लेकिन वहीं बने रहेंगे तो यह भी योग का एक विघ्न है योग में गति नहीं होगी अगली अगले चरण में जाना ही पड़ेगा हमें इस स्तर पर पहुंच गए तो इससे ऊपर जाना ही पड़ेगा बढ़ना ही है तब तक जब तक कि विप्लव विवेक ख्याति नहीं हो जाती जीवन मुक्त स्थिति नहीं आ जाती बढ़ना ही पड़ेगा कितना भी ऊंचा चला जाए लेकिन उससे ऊपर की भी यदि स्थिति बाकी है संप्रज्ञात में चला गया है और असंप्रज्ञात बाकी है और संप्रज्ञात में जाके स्थिर हो गया है अब ऊपर नहीं जा रहा है यह भी उसके लिए बाधक बनेगा क्योंकि अगली स्थिति को वो नहीं पा पा रहे अलब्ध भूमिकत्व तो बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लिया तो भी इसको विघ्न क्यों कहा जाए वो इसीलिए क्योंकि वहां रहते रहते यदि एक स्थिति बनाई अब प्रगति आगे के लिए नहीं कर रहे हैं कुछ नया नहीं कर रहे हैं तो योग में गति नहीं होगी ये योग का अपने आप में एक विघ्न है बहुत से साधक कहते हैं धार्मिक व्यक्ति कहते हैं संतुष्ट है कि मैं बीड़ी नहीं पीता शराब नहीं पीता चाय नहीं पीता आलस्य नहीं करता ठीक समय पर उठता हूं स्वाध्याय करता हूं एक सीमा किसी को दुख नहीं देता झूठ नहीं बोलता एक स्तर आ गया, और वहां तक स्थिर होकर वो अपने को संतुष्ट कर लेता है उस स्तर पर रहते रहते और वो सोचता है कि मेरे को अब क्या करना है लेकिन साधक को ये खोजते रहना होता है कि आगे मुझे क्या करना है कुछ ना कुछ चाहिए संशोधन के लिए अघमर्षण में जब अघ को देखेंगे लगातार जो पुराने साधक हैं महीनों हो गए सालों हो गए एक दोष हटाया दूसरा दोष हटाया और बहुत सारे दोष हटा लिए उसने व्यवहार बहुत अच्छा कर लिया है और उतने से वो संतुष्ट हो गया कि ठीक है अब ये काफी हो गया है अब वो अघमर्षण में यदि नए दोष को पकड़ता नहीं है और पकड़ के उसके लिए प्रयास नहीं करता है तो वो अघमर्षण भी उसके लिए अरुचिकर हो जाएगा नई प्रगति नहीं कर रहा है वो और ये दोष कहां पकड़ेगा व्यवहार में यदि सावधान रहेगा देखेगा कि यहां तक तो मैं पहुंच गया हूं ठीक है वाणी से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं शरीर से मैं चोरी नहीं कर रहा हूं शरीर से मैं हिंसा नहीं कर रहा हूं इतने मात्र से वो संतुष्ट नहीं होगा अभी उसे और कुछ करना है अब वो मन के स्तर पे सावधान रहेगा दिन भर के कार्यो को करते समय ऐसे पता है कि आज शाम की उपासना में कुछ ना कुछ मुझे ऐसा अपना दोष पकड़ना है जो मैं वहां प्रस्तुत कर सकू कि हां ये मेरा अघ है आज का नहीं तो सामान्य रूप से जो ये कि मेरे सारे पाप हट जाए सारे दुर्गुण हट जाए ये एक बहुत सामान्य और स्थूल कथन है इतनी भावना भी अच्छी है जो इतने करते हैं किंतु आगे के लिए एक एक दोष को विशेष दोष को पकड़ना पड़ेगा वो दोष पकड़ना पड़ेगा जिससे दिन में हमने कष्ट अनुभव किया है उसे याद आना चाहिए कि आज ये मैंने दुर्विचार किया या ये झूठ बोला कुछ ना कुछ याद आना चाहिए नहीं तो प्राय दिन भर व्यक्ति शाम को कहे जी आपने कोई दोष किया कोई बड़ा दोष हो गया तो ठीक है याद रह गया नहीं तो कहेगा नहीं जी सब कुछ ठीक तो कुछ भी गलत नहीं था अगर कुछ भी गलत नहीं था तो वैराग्य की स्थिति हो जाती बहुत ऊंची स्थिति होती समाधि लग जाती समाधि नहीं लगी है तो दोष तो हो ही रहे हैं और वो दोष हमें जीवन में पकड़ने पड़ते हैं अब जब उपासना का संबंध जीवन के साथ में जुड़ा रखा है किसी ने अंदर अंदर चलेगा ये सारा काम जैसे किसी फैक्ट्री वाले को कुछ काम चाहिए तो वह पहले काम तलाशता है अगले दिन मेरे को ये काम करना है ये सिलाई करनी है ये कपड़ा बनाना है तो काम पहले लेना तो पड़ेगा उसको कि ये काम करना है मुझे उपासना में जो काम हमें करना है जो दोष हटाना है उसको पहले पकड़ना तो पड़ेगा यहां ये ये चीजें हैं मेरी सूची में तो जीवन के साथ जोड़ते हुए जब अपने दोष को हम देखते चलते उसे कुछ ऐसी चीज चाहिए जिसको कि साधना हमें ठीक करनी है आज वो वहां भी ध्यान रखेगा उपासना में जिसको हटाने का संकल्प किया है उसका ध्यान रखेगा उसको फिर पालन करेगा होगा ये धीरे धीरे इसमें ऐसे भी निराश नहीं होना कि इतना किया और आज फिर दोष हो गया फिर ये दोष हो गया होंगे लेकिन पहले से कम वेग होगा पहले से कम देर होगा पहले से कम बार होगा ये धीरे धीरे धीरे धीरे, धीरे चलेगा उपासना में ध्यान में रुचि बनी रहे वर्षों तक आगे तक उसके लिए यह आवश्यक है कि उपासना को जीवन के साथ में जोड़ा जाए और प्रतिदिन की स्थिति के अनुसार की जाए संध्या के लिए यह विषय आता है कि सायकाल की संध्या से दिन भर के दोषों को ठीक करें प्रातः काल की उपासना से रात्रि के दोषों को ठीक करें बुरे संस्कारों को ठीक करें जो कुछ गलत हो गया है ढीलापन रहा व्यवहार करते समय उसको अगली उपासना में ठीक करना होता है जो दिन का बुरा है गलतियां हुई हैं उन्हें ठीक करना है और तभी हम पीछे के भी जो बचे हुए हैं उसको भी ले पाएंगे नई जो गंदगी हुई है उसको भी हमें हटाना है और पिछली भी ठीक करनी है तो इस प्रकार ध्यान के प्रयोजन को समझते हुए हम किसी भी ध्यान को चुनेंगे ऊंचे लक्ष्य के लिए उस तरह का ध्यान चुनेंगे खूब अच्छी तरह सोच समझ के सुना समझ में भी आ गया करने भी लग गए लेकिन यदि देर तक उसमें स्थिर रहना है तो प्रतिदिन की उपासना को पिछली उपासना के बाद के काल के साथ में जोड़ना होगा प्रारंभिक उपासकों को बहुत सारे पिछले दोष मिल जाएंगे क्योंकि उन पर उसने कभी काम नहीं किया उनको क्षीण नहीं किया उसको वो वर्तमान से सीधा ना भी जोड़े तो पिछले वाले भी उसके पास काफी रहते हैं मोटे मोटे वर्तमान के भी रहते हैं लेकिन जो पुराने साधक होते हैं वो पिछले मोटे मोटों को तो हटा चुके होते हैं किसी से द्वेष था तो अब हट चुका है मन में द्वेष नहीं है किसी से राग था तो अब वो हटा लिया है अब राख नहीं है व्यवहार तो चलेगा सामान्य अब प्रतिदिन जो वृत्तियां उठ जाती हैं पिछले संस्कार के कारण या नए आलंबन के आने पे संस्कारों का वेग भी उठ गया अब जो छोटी छोटी छोटी छोटी बातें दिन प्रतिदिन होती रहती हैं, उन्हें उसके जो जो आया उसको हटाते गए हटाते गए हटाते गए जो जो कचरा दिखाई दिया उसमें से जितना कर सकते हैं प्रतिदिन प्रति, प्रति उपासना में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ वो करते रहना होता है और प्रतिदिन उसको देखना होता है योग में कौन अधिक देर तक्रमण कर सकता है रुचि से क्रीड़ा कर सकता है उसको अच्छा लगेगा योग को छोड़ेगा ही नहीं योग को समझ करके योग में रत रहता है व्यक्ति लेकिन योग समझ में कैसे आता है एक तो ऐसे आता है जैसे हम सुनते हैं स्तकें पढ़ लेते हैं ऐसे भी योग समझ में आता है लेकिन व्यास जी ने एक बात लिखी कि योग को कैसे जानना चाहिए तो कहा योगे न योग ज्ञातव्यो योग से योग को जानो योग योग से जानने योग्य है उनका यह अर्थ नहीं है कि सुनने और पढ़ने से योग नहीं जाना जाता है जाना जाता है लेकिन एक स्तर तक जाना जाता है पूरे योग को समझना है तो वो योग करने से ही समझ में आएगा योग अभ्यास करने से ही योग समझ में आएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या बातें हैं ये मोटा मोटा समझ में आएगा बुद्धि में सूक्ष्मताएं पता नहीं लगेंगी गहराई पता नहीं लगेगी योगे न योगो ज्ञातव्यो योग तो योग से ही जाना जाता है तत्वता तो ठीक ठीक दूसरे की किसी की शक्ति नहीं है कि हमारे को योग समझा दे पूरा पूरा कितना ही बड़ा योगी हो कोई भी हो वो हमें योग पूरा नहीं समझा सकता यदि हम नहीं कर रहे हैं योग को हम करके ही योग को ठीक ठीक समझेंगे दूसरों की सहायता लेंगे योगो योगात् प्रवर्तते योग की जो प्रवृत्ति है चलता रहना चलता रहना वो योग से ही होगा और किसी से नहीं होगा दूसरों की प्रेरणाओं से नहीं चलेगा योग अनेक साधकों को रुचि होती है कि वैसे तो प्रवृत्ति नहीं हो रही है कोई अच्छी सी पुस्तक मिल जाए कोई अच्छा सा लेख मिल जाए कोई अच्छा सा भजन आ जाए तो थोड़ा मैं इधर बढ़ू किसी की अच्छी सत्संगति मिल जाए उससे मैं थोड़ा बढ़ जाऊं कोई वाक्य ऐसा मिल जाए कोई श्लोक ऐसा मिल जाए होते हैं ये भी प्रेरणा देते हैं इनकी भी महत्ता है किंतु इनमें से कोई भी इतना तीव्र प्रवर्तक नहीं है कि योग में चलाता रहे अनुभव भी किए होंगे आपने जो मंत्र जो श्लोक जो प्रवचन जो व्यक्ति कभी बहुत प्रभावित करता है धीरे धीरे उसके वही प्रवचन वही वाक्य हमारे लिए व्यर्थ से हो जाते हैं हमें प्रेरित नहीं कर रहे होते कारण हमने योग किया नहीं वो यदि वो पढ़ा सुना योग कर लेते तो योगो योगात् प्रवर्तते योग से योग प्रवृत्त हो ही जाता योगे न योगो ज्ञातव्यो योगो योगात प्रवर्तते आगे कहा यो अप्रमत्तस्तु योगे न जो योग के साथ योग के संबंध में अप्रमत्त है प्रमाद रहित है यानी जागरूकता से योग कर रहा है यो अप्रमत्तस्तु योगे न स योगे रमते चिरम वो योग में दीर्घ काल तक चिरक काल तक रमण करता है प्रसन्नता से चलता है अच्छा लगता है उसको उससे हट नहीं सकता जैसे बच्चा खेल में व्यस्त हो और वो उस खेल से हटना ही नहीं चाहता वो बच्चों के साथ आपस में खेलना उसको बहुत अच्छा लग रहा है कोई खींचना चाहे तो नहीं खींच सकते वो वहीं लगा रहता है जो अप्रमत्त है प्रमत्त कैसे उसे ये पता है कि मुझे क्या करना है मेरे दोष क्या हैं, अभी मैंने ये दोष ठीक किया है आज मुझको उपासना में ध्यान में अब ये कार्य करना है धीरे धीरे अब इसके बाद मैं इसको लूंगा सारी योजना रखता है वो अपने अंदर जैसे कोई व्यापारी रखता है कोई राष्ट्र का संचालक रखता है ये करना है वो करना है इसके बाद ये करना है ऐसे करना है ये सारी योजना करनी पड़ती है और जिसकी इसमें रुचि लग गई वो करेगा ही उसे पता है कि मेरे पास इतने सारे काम है अभी ये भी ठीक करना है ये भी ठीक करना है अभी ये संस्कार इतना बाकी है अभी ये संस्कार इतना बाकी है अभी ये प्रवृत्ति मेरी गलत हो रही है वो सारा का सारा योजना उसकी रहती है ये ये मेरे को करना है ये अप्रमत् व्यक्ति है प्रमत्त कैसे रहेगा योग में रुचि है थोड़ी कर भी रहा है प्रवचन भी जा रहा है लेकिन उसको अपने साथ में जोड़ के नहीं कर रहा है तो ये प्रमाद है बीच बीच में छोड़ देता है वो योग और ये प्रवचन ये शिविर में जाना उसके एक मन के संतोष के और मनोरंजन के कारण धार्मिक मनोरंजन की तरह से हो जाते हैं बस उतना चलता है उसका तब उसको बार बार बदलना पड़ता है फिर इससे नहीं क्योंकि थोड़े दिन में वो व्यर्थ हो जाएगा उसको लाभदायक नहीं लगेगा एक वक्ता दूसरा वक्ता दूसरी पुस्तक तीसरी पुस्तक बहुत बहुत वो चाहेगा ये करूं वो करूं वो करूं जाता रहेगा इधर उधर इधर उधर जैसे सांसारिक व्यक्ति सुख प्राप्ति के लिए विभिन्न विषय भोगों में अलग अलग जाता रहता है इधर उधर उधर उधर बदलता रहता है बदलता रहता है क्योंकि उसको स्थिरता मिल नहीं रही है भटकेगा ही वहां अलग अलग स्थानों पर ढूंढता रहेगा ऐसे ये भी यहां पर ढूंढता रहेगा इधर उधर उधर उधर और उसी में करते हो सकता है वहीं विचलित होके के भी रह जाए वो समझदार होगा तो समझ भी जाएगा निकल जाए ऊपर ये प्रमत्त व्यक्ति हैं वो योग में चिरकाल तक रमण नहीं कर सकते उनको रुचि नहीं लगेगी यदि हमारे अंदर ये वास्तविक इच्छा जग गई है योग मार्ग पर साधना के मार्ग पर मुझे चलना है तो अपनी इस ध्यान संध्या को जीवन के साथ जोड़ देना है और जीवन के साथ जोड़ दिया तो आगे चल करके आपको स्वयं रास्ते मिलते चले जाएंगे स्वयं रास्ते मिलते चल जाएंगे स्थितियां स्पष्ट होती जाएंगी आपको खुद को पता लगेगा अच्छा यहां तो ये यह करना था यहां तो ये यह करना था मैं ऐसे करना चाहिए था वो बातें आपको मिलेंगी वो समस्याओं के समाधान मिलेंगे जहां आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलते कोई बताने वाला नहीं है आपको इसी प्रक्रिया में तो ध्यान साधना उसमें प्रार्थना पुरुषार्थ पूर्वक, पुरुषार्थ से जोड़ के जीवन के साथ में जोड़ के चलेंगे तो ये ध्यान पद्धति साधना पद्धति आगे तक आगे तक ले जा करके हमको उस लक्ष्य तक पहुंचा देगी जहां हम चाहते हैं तीन बार ओमका चार मुखी बने रहें मित्रों को नीचा रखें न किसी से बात करें न किसी